प्रश्न भर्तमान आज प्रारंभ होने वाले प्रवचन माला का शीर्षक है आप गई ही निवेदन है कि संत पल्ट के इस वचन का आशय हमें समझाए आनंद दिव्या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 फूल चुनने आए थे और कांटों में ही जिंदगी दिखाई आनंद की संभावना थी ऊर्जा थी बीज थे भविष्य था लेकिन सब मटिया मैट कर डाला जिस आनंद बनता उससे विषाद बनाया जो अमृत होता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 पहली सुलझी तो नहीं और बड़ी हो गई अब तक तो यही सवाल था कि के उस पार क्या है अब ये भी सवाल है कि जिस आदमी को हमने भेजा था उसने लौट के हमें ये भी ना कहा कि क्या है और कह कहा क्यों लगाया हंसा क्यों खिलखिलाकर और खिलखिला के हंसता ये भी ठीक था भलामानस बता तो जाता कि बात क्या है कूद ही गया खो ही गया उसी कहानी की तरफ ये इशारा पलटू है कह कहा पलटू कह रहे हैं परमात्मा ऐसी जगह है वह प्यारा ऐसी जगह है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 यहाँ बाहर के धन की कीमत वहाँ भीतर की धन्यता की कीमत यहाँ बाहर के पद का मूल्य और वहां भीतर परम पद की ही प्रतिष्ठा है यहाँ बाहर की दुनिया में झूठ की दुनिया में खिलौनों से लोग उलझे और भीतर की दुनिया में जिन्हें जाना है उन्हें खिलौने तोड़ देने पड़ते यहाँ बाहर हर आदमी जल रहा है आग में जल रहा है अगर भागता भी है तो एक आंख से दूसरी आंख में भागता है सरपर ढेरों धूल जमी है भागो सर पर ढेरों धूल जमी है भागो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 कोई भोग कर रहे हो कोई मजा ले रहे हो सिरदर्द बात गई वनरसा अच्छा के जीवन में यू उल्लेख है उसने आधी रात को अपने चिकित्सक को फोन किया वनरसा अच्छा की उम्र भी तब अस्सी साल थी और चिकित्सक भी उसका पुराना पचास साल पुराना चिकित्सक था उसकी उम्र कोई पचासी साल थी आधी रात को खबर थी कि जल्दी आओ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 बनरसाने का क्या मजाक करते हो प्लीज मैं तुमसे मांगूंगी या तुम मुझसे इलाज तुमने मेरा किया ही इलाज तो दूर और झंझट खड़ी कर दी मैं तो भूल ही गया कि मुझे हृदय का दौरा पड़ा मैं तो तुम्हें बचाने में लग गया चिकित्सक ने कहा कि वो मेरा इलाज था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 अगर अकेले तुम दुखी हो रहे हो विवाह कर लो महा दुखी हो जाओगे पुराने दुख विस्मृत हो जाएंगे एक प्रेस अपने प्रेमी से कह रही थी कि अब हम देर न करें अब जल्दी प्रणय के बंधन में बंध जाएं मैं तुम्हें भरोसा दिलाती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 घर आए तो दूसरे दिन स्कूल की तैयारी बाप अलग डांटे माँ अलग डांटे मोहल्ले के बदमाश छोकरे अलग सताए छोटे बच्चे की जिंदगी का छोटे बच्चे को पता है वो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाना चाहता है उसे पता है कि हर चीज के लिए निर्भर रहना पड़ता है दो दो पैसे के लिए मांगो घर के बाहर जाना है तो भी आज्ञा चाहिए कुछ भी करना है तो गुलामी कौन गुलामी पसंद करता है लेकिन बुढ़ापे में ये सब बातें भूल जाते जिंदगी ने इतने दुख देखे एक से एक बड़े दुख देखे कि बचपन उन सब की तुलना में स्वर्गीय मालूम होने लगता है लगता है वही स्वर्ण युग था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 जियो भी दुख में और इकट्ठा भी दुख हो तो जियो में कैसे भार बहुत हो जाएगा जियो तो दुख में लेकिन सुख की कल्पनाएं और सुख की स्मृतियां बढ़ा चढ़ा के इकट्ठी करते चले जाओ ऐसा कोई जमाना न था दुनिया की सबसे पुराने शिला बेबीलोन में मिले सात हजार वर्ष पुराने शिला लेकिन अगर तुम शिला को पढ़ो तो तुम हैरान हो अभी अभी शिलालेख पढ़े जा सके हैं, जो संदेश उन तो खुदे हैं वो बड़े हैरान करते क्योंकि संदेश अत्याधुनिक मालूम होते आज के ही सुबह के अखबार में छपे हों ऐसे मालूम होते अभी श्या भी नहीं सुखी ऐसे मालूम होते एक पुराने बेबिलोन के पत्थर पे ये संदेश है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 वृद्धों की कोई इज्जत नहीं विद्यार्थी गुरुओं का अनादर कर रहे हैं बस यू समझो कि कुछ आधुनिक शब्दों की कमी है घिराव हड़ताल वरना सभी कुछ हो रहा है गौतम बुद्ध बयालीस वर्ष तक सतत बोले और इस बयालीस वर्ष में उन्होंने क्या समझाया लोगों को चोरी मत करो बेईमानी मत करो पर को न भगाओ हिंसा न करो आत्महत्या न करो क्या तुम सोचते हो स्वर्णयुग रहा होगा जहां गौतम बुद्ध को 42 साल निरंतर समझाना पड़ा चोरी न करो बेईमानी न करो आत्महत्या न करो दूसरे की स्त्री न भगाओ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 क्या क्या खेल हो रहे थे और रावण तो बुरा आदमी था माने लेते हैं कि बुरा आदमी था जैसा कि कहानिया कहती भगा ले गया होगा राम तो भले आदमी थे लक्ष्मण तो भले आदमी थे सूर्ख नखा ने रावण की बहन लक्ष्मण को निवेदन किया कि मुझसे विवाह करो आओ देखानाओ बड़े भैया की आज्ञा ली कि काट दूं इसकी नाक और बड़े भैया बोले हाँ कोई बात हुई कोई शिष्टाचार हुआ कि हेमा मान तुम्हें मिल जाओ कहे कि मुझे आपसे विवाह करना और तुम उसकी नाक काट लो नहीं करना था कह देते नहीं करना कि भाई माफ कर कि मैं पहले से विवाहित हूँ नाक काटने का सवाल ही कहा उठता है और रामचंद्र जी भी स्वीकृति दे दिए क्या हाँ। मच्छू चौहान ऐसा स्वभाव सर मच्छू राम तो अच्छे आदमी है इनमें तो कुछ बुराई दिखाई पड़ती नहीं ये तो मर्यादा पुरुषोत्पन्न है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 कुछ होश आवाज की बातें करो चमड़ी में तो छिद्र है और छिद्रों का उपयोग ही ये है कि उनसे पसीना बहे और बिहार में पसीना न बहता हो हद हो गई तो फिर पसीना कहाँ बहेगा कोई साइबेरिया में बहेगा तिब्बत में बहेगा और महावीर स्नान नहीं करते क्योंकि स्नान करने से पानी में छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे बिहार की धूल धमास से मैं परिचित बिहार की गर्मी बिहार की धूल धमास नंग धड़न महावीर का घूमना कपड़े लगते भी नहीं धूल की परतों पर परतें जम गई हों शायद इसलिए पसीना न बहता हो यह हो सकता है लेकिन पसीना भीतर ही भीतर कुलबुला रहा हो और दुर्गंध भयंकर उठती होगी क्योंकि दतौन भी नहीं करते हुए नहाते भी नहीं पसीना सफाई कर देता है बह के पर जम गई धूल को बहा ले जाता है जैसे आंख में धूल पड़ जाए तो आंसू आ जाता है आंसू का मतलब है कि धूल को बहाने की तरकीब वो धूल को बहा के ले जाता आंसू ऐसे ही पसीना तुम्हारे शरीर पर जमी हुई धूल को बहा के ले जाता वो प्राकृतिक व्यवस्था है लेकिन हमारी कल्पनाओं के जाल हमने ऐसे जाल बिछा रखे झूठे जाल जिनमें कोई सच्चाई नहीं हमारी मूर्तियां झूठी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 योग का अहंकार यह साधा वह साधा व्रत किए नियम किए साधन किए कितने गोरख धंधे तुम्हारे साधु कर थे गोरख धंधा शब्द ही गोरखनाथ से चला गोरखनाथ ने इतनी साधनाएं करवाई अपने शिष्यों को कि लोग कहने लगे कि ये तो गोरख धंधा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 अभ्यास कर रहे हैं वो नरक का अभ्यास यहीं से कर रहे हैं ठीक भी है एक लिहाज से गणित साफ है कि जहाँ जाना है वहाँ का अभ्यास तो कर लो एकदम से पहुँच गए तो मुश्किल होगी मैंने सुना है आगे की कहानी होनी चाहिए मोरार जी देसाई संसार से चल बस सोचा तो उन्होंने बहुत था कि स्वर्ग जाएंगे मगर कोई स्वर्ग दिल्ली तो है नहीं वहां कोई दिल्ली की साठ गांठ तो चलती नहीं पहुंचे नरक सैतान ने कहा कि आप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 परमस मेरी वृत्ति पुरानी है और ये अच्छा है कि सिर्फ खड़े रहना है शैतान थोड़ा मुस्कुराया अब मोरारजी में इतनी बुद्धि तो है नही उसकी मुस्कुराहट का मतलब समझ लेते खड़े हो गए फौरन कोका कोला का ऑर्डर दिया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 चाय काफी कोका कोला ब्रेक खत्म अब सब अपना शीर्षासन के बल खड़े हो जाओ जल्दी से लोग शीर्षासन के बल खड़े हो गए तब मुरार को पता चला कि कहाँ फंसे मगर फिर भी अभ्यास तो था ही फिफ्टी परसेंट अभ्यास तो न रख कर यहीं कर लिए राह 50 परसेंट तो वहां कर लेंगे लोग अभ्यास कर रहे हैं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 कभी कभी तो किसी के गरूर का दामन मचल गया है मचल गया है मेरे दस्त नारसा के लिए वफूरे शौक ने आवारा कर दिया वरना वफूरे शौक ने आवारा कर दिया वरना सबा चमन के लिए है सबा चमन के लिए है चमन सबा के लिए हरम से तोड़ के हरम से तोड़ के हर रफ्त जिंदगी ताबा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 तुम्हारी आंख खुली होनी चाहिए और आंख पर पर्दा क्या है छोटा सा पर्दा अहंकार का पर्दा है अहंकार का पर्दा हो तो मंजिल बड़ी कठिन और अहंकार का पर्दा ना हो तो मंजिल बड़ी सर्द मेरी नजर से न देखो मुझे खुदा के लिए बड़ी कठिन है ये मंजिल मेरी वफा के लिए चमन में उम्र गुजारी मगर सबा की तरह तरस गए हैं किसी दर्द आसना के लिए तलब की राय थी दुशवार दूर थी मंजिल कदम कदम पे सहारे तेरी जफा के लिए कभी कभी तो किसी के घरूर का दामन मचल गया है मेरे दस्त नारसा के लिए बफूरे शौक ने आवारा कर दिया वरना सभा चमन के लिए है चमन सभा के लिए हरम से तोड़ के हर रक्त जिंदगी ताबा हुई है वक्फ जबी एक नक्शा के लिए एक छोटे से चरण चिन्ह पर सबार दो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 भगवान हमें बोध देने की अनुकंपा करें आनंद प्रतिभा बात भी है गुढ़ नहीं भी गुढ़ है अगर शब्दों में उलझ जाओ नहीं तो बड़ी सीधी साफ कबीर कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया जिसने खोजा उसने पाया लेकिन किसने खोजा खोजने वाला कौन है कबीर का दूसरा वचन हैरत हेरत है सखी रया कबीर है राईर हेरत है हे सखी रया कबीर है हे राई, हे राई। खोजते कबीर खो गया बुंद समानी समुन्द्र में शोकत हेरी जाई और अब बड़ी मुश्किल हुई अब बड़ी मुश्किल हुई कि बुंद समुद्र में खो गई अब उसे वापस कैसे पाऊ और फिर बाद में तो उन्होंने बदल ही दिया बाद में बात और भी गहरी हो गई बाद में उन्होंने कहा हेरत हेरत है हे सखी रहा कबीर राई समुद्र समाना बुंद में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 नहीं मिले नहीं मिले अब तो मैं ही खो गए और जब से मैं खो गया हूं तब से तुम्हें क्या सूझी? अब मेरे पीछे फिर रहे हो झूंडी पीठ पे फिरते हो शोरगुल मचाते हो छाया की तरह पीछे लगे रहते दिन रात पीछा नहीं छोड़ते हरी लगे पाछे फिरत कहत कबीर कबीर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 ये अलग अलग घटती ही नहीं बातें एक साथ घटती हैं। लेकिन जिंदगी को जरा गौर से देखो तो इसी विरोध को सब जगह पाओ रात और दिन जुड़े हैं अब कहा रात और कहां दिन कहां अंधेरा और कहा रोशनी जन्म और मृत्यु जुड़े हैं कहा जन्म और कहा मृत्यु बिल्कुल विपरीत मगर एक ही सिक्के के दो पहलू सुख और दुख जुड़े कुरूपता और सौंदर्य जुड़े फूल और कांटे जुड़े यहाँ विपरीत ऊपर से ही विपरीत दिखाई पड़ते हैं भीतर से जुड़े हुए भीतर से परिपूरक हैं, कॉम्प्लीमेंटरी हैं, विरोधी नहीं और ये सबसे बड़ा विरोध है खोना और पाना अब आनंद प्रतिभा तो इनकम टैक्स की बड़ी ऑफिसर है सो तो उसको अर्चनाती होगी अर्थशास्त्री है कहां खोना और कहां पाना बिल्कुल उल्टी उल्टी बात है अगर खोया तो पाओगे कैसे अगर पाया तो खोया कैसे अब जैसे मेरे जैसा व्यक्ति अगर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 आनंद प्रतिभाएं है यहाँ बोधिशत्व है यहाँ और भी दो तीन अब मैंने जिंदगी में कभी इनकम टैक्स दिया नहीं तू ही क्या देने वाला ही नहीं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 नौकरी छोड़ने की नहीं मैंने कहा कि विचार करके मैंने कभी कुछ किया अरे निर्विचार ही तो मेरी शिक्षा है उन्होंने कभी तुम्हें जो करना अपना सिर पीट लिया तुम्हें जो करना हो करो तो मैंने कहा कागज हो तो दे दो तो यही मैं इस्तीफा लिख दूं फिर भी बिचारे समझाए कि घर से लिख के बेच दे देना सोच विचार कर लो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 जितने दिन आया उतने ही ठीक और यूं भी नहीं था कि मैं अपने गांव में ही रहा जहाँ विश्वविद्यालय था सारे मुल्क में घूमता रहता अखबारों में खबरें छपती प्रिंसिपल मुझे कहते कि भैया इतना तो कम से कम करो तुम्हें तो छुट्टी नहीं लेनी मत लो मगर अखबार में खबर छपती कि तुम कलकत्ते में थे और यहाँ हम दफ्तर में दिखा रहे हैं तुम हमें फंसाओगे फांसी लगवाओगे मैंने उनसे कहा कि चमत्कार होते हैं इसमें क्या अड़चन ये तो आध्यात्मिक देश यहां तो हर तरह के चमत्कार होते इसमें कोई अड़चन नहीं शरीर यहा आत्मा कलकत्ते वो ये बात मैं किसको समझाऊंगा और कौन मेरी सुनेगा प्रतिभा जो है इसका अपना गणित है इस विचारी का गणित मैं समझता हूँ कि ये कह रही कि समझ में नहीं आती बात खोजने वाला खुद को पा लेता या खो देता है। ये दोनों बात एक साथ घटती है प्रतिभा तू पूछती खोज का क्या अर्थ जिसमें खोजी ही न रहा आया ना इनकम टैक्स का एहसास <laughs> जब खोजी ही न रहा तो खोज का क्या अर्थ मगर ये मामला ही ऐसा है ये मामला ही दीवानों का पियपड़ों का पागलों का है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 जितवल देखा दिसदा ओहि कसम उसे दी होर न कोई बहु मोहकम फिर गई घरोई जब गुरु की पत्थरी वाची नी सै मैं गई गुवाची नाम निशान न ना मेरा सयो जो आखा तुसी चुप कर रही हो यह गल भूल किसी से न कहो बुल्ला खूब हकीकत जाची नी सै मैं गई गोवाची अर्थात अरी सखियो मैं तो खो गई मुक्स घूंगट उठा के नाच रही हूँ खो गई हूँ इसलिए मुक्स घूंगट उठा के नाच रही हूँ अब भीतर कोई है ही नहीं अब छिपाना किसको अरी सखियो मैं तो खो गई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 अरी सखियों मैं तो खो गई सखियों मेरा नाम निशान नहीं बचा तुम्हें जो बताया है तुम उसके संबंध में चुप रहना किसी से कुछ भी न कहना यह मूल बात किसी को न बताना बुल्ले साह कहते हैं कि मैंने खूब हकीकत की जांच की है अरी सखियों मैं तो खो गई ये वचन प्यारे नी सही मैं गई गोवाची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 चलो लंगोटी छोड़ दी और क्या कुछ ज्यादा नहीं छोड़ा ऐसे भी क्या थी लंगोटी तो थी और यहाँ हिंदुस्तान में साधु सन्यासी तिग्गी लगाते लंगोटी भी नहीं तिग्गी मतलब बस आखरी समझो उसके बाद फिर कुछ बचते ही नहीं मतलब तिग्गी से कम कुछ किए नहीं जा सकता अभी पश्चिम की स्त्री टिग्गी लगाना सीख रही भारत के पुरुष तो बहुत जमाने से अभ्यास कर रहे हैं टिग्गी लगाने का चलो तिग्गी छोड़ दी महावीर ने कोई बात नहीं लेकिन लल्ला ने वस्त्र छोड़ दिए और जब लल्ला से कोई पूछता तू ने वस्त्र क्यों छोड़ दिए? तो लल्ला कहती मैं हूं ही नहीं अब वही है अब उसको क्या वस्त्र पहनाने अब उसको किससे छिपाना उसी को उसी से छिपाना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 और न कोई अब कसम भी खाऊं तो किसकी खाऊं उसकी ही कसम खाती हूं तो क्यों उसके सिवा है और कोई भी नहीं बहु मोहम्म फिर गई घर आ गई बहु फिर से घर जब गुरु की पत्री बाछी जिस दिन गुरु का पत्र मिल गया प्रेम पाती मिल गई बहु घर आ गई नी सै में गई गोवा मैं तो खो गई सखियो नाम निशान न ना मेरा सही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 नजर में ढल के उतरते हैं दिल के अफसाने ये और बात है कि दुनिया नजर न पहचाने दुनिया की बात छोड़ दो मगर तुम तो समझो बुल्लेसार कहते हैं यह गल मूल किसी ने कहियो बुल्ला खूब हकीकत जांची नी सै में गई गोवा किसी से कहनी मत कोई माने गई नहीं खोजने वाला खो गया तब खोज पूरी हुई कौन मानेगा गणित के जगत में तर्क के जगत में इसका क्या अर्थ होगा बोले साहेब का एक वचन और है यार पाया सयो मेरियो ओ नी मैं ता अपना आप गवा के नी रही शुद्ध न बुद्ध जहान केरी रि बिरत आनंद में जा के नी अठे जान विश्राम न कम कोई दुई ज्ञान की भाई जला के नी बुलबारक लख देवो बही जान जाने गल्ला के नी अर्थात है मेरी सखियो मैंने तो अपना यार पा लिया अपने आप को गवा यार पाया सयो मेरियो नी मैं तो अपना आप गवा नी